विवेक चुड़ावणी चार श्लोक तक कुछ विचार हुआ जिसमें आगे आत्मानुभव का उपदेश करते हैं आत्मानुभव किस तरह से करना चाहिए अगर आत्मा का अनुभव करना हो तो अंतर्मुखी वृत्ति में जाना पड़ेगा यानी कि बाहर की वृत्ति भी बनी रहे पर आत्मा सार वृत्ति भी बने दो वृत्ति बनना संभव नहीं अध्यात्मय योग बोलेंगे यहाँ माना अंतर्मुखी वृत्ति को अध्यात्म योग बोलते हैं भीतर की तरफ घुसना पड़ेगा कभी ये आत्मानुभव होगा हाँ आत्मानुभव का फल बताएंगे क्या जिस व्यक्ति को हर परिस्थिति में शांति की अनुभूति होती हो तो वो आत्मा का अनुभव उसको है तो छटपट आता नहीं है ऐसे यहां आत्मानुभव का विशेष करता तो है मैंने जो नुभवी वही है माने अब यही है आत्मानुभव कैकीस ढंग से करना है माना आप तो दो किया, दो कहते हैं द्वित निश्चित किया द्वित है ही नहीं कहते हैं डीघता है दीघता तो स्वप्नों में भी है वहां से जग जाते हैं प्रतिदिन जगने के कारण उसको मिथ्या समझता है स्वप्न को किंतु यहां मिथ्या नहीं समझ रहा क्यों ये सत्ता को छोड़ नहीं रहा है माने वहां प्रादिवासिक सत्ता में जो पदार्थ का अनुभूति की तो व्यावहारिक सत्ता में आ जाता है तो उसका वार कर देता है सत्ता बदलता है ना इसलिए उसका तो बाद हो जाता है स्वप्न के पदार्थों किंतु यहां सत्ता बदलने को तैयार नहीं है व्यावहारिक सत्ता से पारमार्थिक सत्ता में जाए तो जगत का वैसे बाद होता जैसे स्वप्न के पदार्थ का बाद होता पारमार्थिक सत्ता आत्माधार बुद्धि वहां जाना होगा यहां से जगता नहीं बात यह है स्वप्न से तो प्रतिदिन जगता है इसलिए वहां मिथ्या बुद्धि हो रही है कि व्यावहारिक में है कि व्यावहारिक सत्ता से जगने पर यह मिथ्या सद्ध तो होगा उसमें श्रुति युक्ति सब लगाना पड़ेगा तो नानात्व का निषेध करना नाना नहीं एक ही आत्मा है ये पूर्व प्रकरण में हुआ था अब कहते हैं आत्मानुभव का उद्देश्य आत्मानुभव किस प्रकार करना चाहिए उसको क्या करना निरस्त रास्त भोग शांता सुदाता महांत विज्ञा तं परदंतेवृतिमात्मग निरस्ता रागा भोगा शांता सुदांता निरस्तरागा निरपास्तोगाता सुदाता यतो महाय तम परभे दाता परां निर्वृतिमात्मग निरस्त रागो ये निरस्त निरस्तराग विषय शक्ति जिनकी निरस्त हो गए ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए सब समाप्त हो गया ये नहीं मतलब की वस्तु को तो ये कुछ वस्तु को नहीं चाहिए सभी को होती है किंतु कुछ वस्तु को चाहिए होती किसी को सही तो भी कहीं इच्छा नहीं है प्रार्भ कर दिन जो मिले जैसा मिले आशक्ति समाप्त हो माने भोजन दो व्यक्ति करता है एक शरीर की छिरा निवृत्ति के लिए भोजन करता है स्वाद के लिए भोजन करता है स्वाद से जो तो भोजन करता है वो राह दिखता है आशक्ति दिखता है ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए और एक पेट भरने के लिए खाता है विषय सेवन तो होगा जब तक जीवन होगा माना आपके मनोभाव के ऊपर है तो निरस्त रागहा जिन व्यक्तियों का महापुरुषों का राग विषय आशक्ति समाप्त है माना ये चाहिए वो चाहिए कोई इच्छा नहीं है इच्छा समाप्त है राग में जो आसक्ति है वो तो समा, समाप्त है जिन व्यक्ति का और निरपास्त भोगहा भोग्य पदार्थ जो भोग होते हैं उसमें भी उप का भी अंत हो गया है ऐसे हैं विशेष रूप से भोग भी अपास्त हो गए कोई भोग की इच्छा नहीं है यानी प्रारब्ध जो करता हो वो तो अलग बात है अपने से कोई इच्छा नहीं शांता विशेषकर साधक के लिए होता है वो क्या होते हैं महापुरुष शांत होते हैं उनके मन शांत रहता है समुद्र की स्थिति में होता है जिसका मन शांत हो गया बाहर से आने वाला विक्षेप उसको कुछ नहीं कर सकता बाहर विक्षेप के निमित्त बाहर आए मन यदि शांत हो गया हो तो विक्षेप कुछ नहीं कर सकता जितने भी महापुरुष हुए हैं जिस धरती पर हुए और यही समय काटा है उन्होंने उन्होंने ऐसे अपने मनोवृत्ति बना दी शांत भाव में रहे तो जितने भी विक्षेप उनके जीवन में भी आया होगा हमारे जीवन में जो विक्षेप का निमित्त मिलते हैं तो उनको भी मिले होंगे किंतु विक्षेप उनको विक्षेप नहीं करा सकता जैसे समुद्र के स्थान में हो गए समुद्र को नदियां विक्षेप नहीं करता कर पाती है तो उसमें लीन हो जाती है पहले तो विक्षेप करने के उद्देश्य से जा रही नदियां समुद्र पहले शांत तो हो चुका है उसको विक्षेप नहीं, तो तो तो तो तो तो नहीं कर सकता सामने वाला अशांत हो तो विक्षेप उसको और ज्यादा कर देगा मन अशांत हो तो विक्षेप ज्यादा कर देगा अगर मन शांत हो तो विक्षेप उसको कुछ नहीं कर सकता शांत मन जितना शांत है और उथल पुथल समाप्त है सुदांता कहा इंद्रिय जिसके नियंत्रित हैं दांत है सुष्टुदानता सुदांत इंद्रिय नियंत्रित है ये नहीं उच्छ्रृंखल नहीं है माने अपने अधीन में इंद्रियों को रखा हुआ है कुछ व्यक्ति इंद्रियों के अधीन होता आता है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं अपने अधीन में इंद्रियों को रखता है कि तीन विशेषण हो गया चार हो गया निरस्त रा कोई भी वस्तु में राहत आशक्ति नहीं है और मेरे पास तो भो, भोगहा भोग भोग्य पदार्थ भी समाप्त है उसके लिए उसकी दृष्टि दे और शांत है मन जिसका शांत है जिन लोगों का मन अति शांत है यानी कोई भी विक्षेप का निमित्त सामने आने पर वो विक्षिप्त नहीं होता ऐसा शांत बनता है सामने वाला निमित्त बनता वो विक्षेप देता नहीं है विक्षेप यही पैदा होता भीतर पैदा होता है विक्षेप तो और इंद्रिय भी जिसके निगृहीत है ऐसे यो महानता ऐसे यत्नशील व्यक्ति प्रयत्नशील व्यक्ति महान्त है वो महान बुद्धिमान है वो महान अंतो ये शांत महान्त माने जिसका अंतकरण विशाल हो गया ऐसे लोग विज्ञाय तत्व परम ए तद ए परम विज्ञा ये परम तत्व जो आत्म तत्व को जान करके शांत हो गया है सब एक परम तत्व विज्ञाया इस परम तत्व आत्म तत्व को जान करके अंत पराम आत्मयोगात प्राप्त रहा अंतिम में जो आत्मतत्व तो को जानते हैं परामिवृत्ति यानी परम शांति को प्राप्त तो हो गए वो लोग कि किस साधन से गए कहते आत्मयोगा आत्मने अध्यात्म योगाथ अंतर्मुखी वृत्ति के सहारे से गए वो जो भी महापुरुष आत्मभाव में जाकर के शांत हुए हैं अंतर्मुखी वृत्ति के साधन ने अपनाया होने वही वृत्ति से कभी शांति मिलने वाली नहीं तो अंतर्मुखी वृत्ति के साधन यही है आत्म योगा यहां अध्यात्म योगा जो अंतर्मुखी वृत्ति है इस संबंध से इस योग से अंतर्मुखी वृत्ति ही योग है उसी योग से वो परम पद को प्राप्त हो गए परम परम शांति को प्राप्त हो गए आपको भी वही करना है ये कहते हैं ये तो वो लोग हो गए उन्होंने क्या साधन अपनाया वहां उस परम शांति को प्राप्ति के लिए निरस्तराग विषयों में आशक्ति नहीं और मेरे निरपास्त भोग भोग्य पदार्थों में कोई इच्छा नहीं और मन को दमन करके रखा है निगृहित करके रखा है और इंद्रियों को निगृहित करके रखा और महान अंतकरण वाले तो ये तब परम तत्व अंत्य विज्ञान ये सब करने के बाद में अंतिम में क्या हुआ परम तत्व को जाना उन्होंने इस आत्म तत्व को जाना जान करके हाँ। आत्मयोगात् परम परामिवृत्तिम प्राप्त परम शांति को प्राप्त कर गए इतने साधन आप भी अपनाएंगे तो शांति को प्राप्त होंगे आपने अपनाया नहीं इसलिए परेशान है अब ये कहते हैं आपके लिए कहते हैं ये तो वो लोग ऐसे हो गए अब आपको भी यही करना है करके बोलते हैं अपीडं स्वमनः प्रकल्पितं ोहम समन प्रकमार प्रबुद्ध भीद स्वूपन विचार्य ोहम भवतु प्रकमार भवान प्रबुद्ध आप भी जगे आप भी जग जाओ तब तक सोते रहोगे कि व्यावहारिक सत्ता में रहना सोना है पारमार्थिक सत्ता में जाना जगना है तद भवान अभी जैसे ये लोग निरस्त राग माने विषयों के आसक्ति से रहित जो लोग रहे निरपास्थ भोग भोग्य पदार्थों में जिनकी कोई इच्छा नहीं रही और मन जिनका निगृहित इंद्रिय जिनका निगृहित ऐसे ये ती लोग प्रयत्नशील महापुरुष उस परम तत्व को अंतिम जानकर के इन साधनों से अध्यात्मय आत्मयोगाप अंतर्मुखी वृत्ति के द्वारा उसको जानकर पराम निवृति प्राप्त परम निवृत्ति को प्राप्त हो गए वो तो ये लोग हो गए और भगवान आप भी अब आपके लिए बोलते हैं भगवान अति मैंने आप भी इदम परम तत्व आत्मन स्वरूपम के जो परम तत्व है अपना ही स्वरूप है जिसको ढूंढ रहे हैं ना अपना ही स्वरूप होगा अंत में अहम ब्रह्माष्टमी मिलना है क्या मिलना है पहले तो भिन्न होगा करके होता है इदम परम तत्वम आत्मस्वरूपम आत्मन स्वरूपम अपना ही स्वरूप जो परम तत्व है कैसा है वो परम तत्व अपना स्वरूप आनंद घनंद सुख राशि है सुख ढेर है वहां पहुंचने के बाद में दुख का नाम और निशान नहीं होता अगर आत्माकार वृत्ति में बैठ सके तो दुख होना संभव नहीं है दुख तब हो रहा है शरीर के साथ में संबंध और संबंध भी नहीं समझता मैं ही करके मानता है इसलिए शरीर में होने वाले दुख से आप दुखी हैं इससे आप ऊपर उठो तो दुख का नाम नहीं आपने आनंद गणम कहा सुख की राशि है वो सुख का भेद ऐसे अपने स्वरूप को विचार करके विचारो श्रुति ऐसे ही बोलती है श्रवण करो मनन करो मनन माने विचार स्मृति वाक्यों को बस विचार करो ऐसे अपना स्वरूप यही मिलेगा श्रुति वाक्यों के द्वारा उसको विचार करके स्वमन प्रकल्पितम मोहम विधू अपने मन के द्वारा ये जो कल्पित प्रपंच है मोह है इसको धो डालो इसको हटाओ हाँ। मन के द्वारा ही कल्पित आपको भूत आप ही बनाते हैं बाद में उस भूत से आप ही डरते हैं मन कल्पना करता हुआ, है वह भूत है कल्पना कर दी बाद में कांपने में लग जाए भूत भूत भुद गुजरे भुद वहां कल्पना करता है बाद में डरता है रसी में सर्पटी कल्पना करता है कौन जो कल्पना करता है वही डरता है तो ये जो सना प्रकल्पितम वो हम विधु यहां के ऊपर अपना विचार करो अपना स्वरूप का विचार करो और अपने मन के द्वारा कल्पित ये जो मोह है उसको धो डालो नष्ट कर दावो नष्ट करके मुक्त इस भगवंधन से मुक्त होते हुए प्रबुद्ध जगो हाँ कृतार्थो भवतु आप भी इस सत्ता से व्यापारिक सत्ता से उतरूको आत्मसत्ता में पहुंचो वो पारमार्थिक सत्ता है और कृतार्थ हो जाओ फिर आपको करना शेष नहीं रहेगा वहां पहुंचने का अभी तो बहुत कुछ करना है करना माने सुहास वह नहीं करना होगा ये अलग बात है आप सन्यासी हैं किंतु कर्तव्य बहुत है इंद्रिय अधमन करना है मन निग्रह करना है ये सब का कर्तव्य बहुत है आपके सामने अब यह नहीं कि मैं सन्यासी हो गया मेरे लिए कुछ कर्तव्य नहीं ऐसा नहीं बहुत कर्तव्य बांकी है अभी आप सिद्ध कोटि में नहीं साधक कोटि में साधक कोटि में कर्तव्य होता है कर्तव्य कुछ अलग अलग प्रकार का है ब्रह्मचर्य आश्रम का कर्तव्य कुछ और है गृहस्थ आश्रम का कर्तव्य कुछ और है बाणप्रस्थ आश्रम का कर्तव्य कुछ और सन्यासी का कर्तव्य कुछ और तो है प्राण के लिए देना है उसमें क्या यद्यपि वो आता है एक अग्निहोत्री के लिए प्रकरण में आता है जो अग्निहोत्र नित्य अग्निहोत्र करने वाला व्यक्ति पंच प्राण को आहूति देकर के उसके बाद में यथेष्ट भोजन करे क्योंकि प्राण को अन्न और वस्त्र दो देना है बाद में जो जल देते हैं पूर्व और बाद में जो जल वो वस्त्र के सामने होता है पहले आसन करते हैं वो भोजन के बाद भी आसन करते हैं दो जो आसन होता है वो प्राण के लिए वस्त्र के स्थान में होता है आनल न होता अनिवारण के लिए और भोजन सुधार के लिए तो प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ध्यान आय स्वाहा उदान आय स्वाहा समानाय स्वाहा ये पंच प्राणाभूति करके ही भोजन करें एक मुख्य तो आया है काम लोगों इसके लिए आया है अग्निवृत्ति के लिए आया है कि सभी के लिए है क्योंकि प्राण के तृप्त होने पर वह तृप्त होता है उसके तृप्ति से वह तृप्त सारे विश्व तृप्त होगा अंत में जाकर के ऐसी स्थिति है पंच प्राण को पहले पांच आउट दीजिएगा उसके बाद ते ऐसा नहीं मैं तो कहते आप भी ऐसे काम करो इदम परमात्म परतत्वम आत्मना स्वरूपम जो परतत्व है परम तत्व श्रेष्ठ तत्व है स्वरूप है अपना स्वरूप और आनंद घन आनंद का जो धेयर है राशि है सुख की राशि उसको विचारो अपना स्वरूप को विचारो किंतु उसके विचारने के लिए श्रुति का सहारा लेना पड़ेगा यह क्या विचार होना संभव नहीं है श्रुति ने जैसा बोला उस ढंग से लेकर के विचार करो मनन करो विचार न मने मनन करो और विधू योहम सोमन प्रकल्पित हम अपने मन के द्वारा कल्पित जो मोह है अज्ञान है उसको ठो डालो नष्ट कर डालो तो मुक्त इस भवम से ऐसा करोगे तो मुक्त हो जाओगे मुक्त सन प्रबुद्ध जगो यहां से जगो यहाँ से जगो कहा जिस सत्ता में मैं मैं करके के शरीर में बैठो यहाँ से जगो आत्मा में पहुंचो मैं सचिदारू है आत्मा हूँ इस वृत्ति में रहो एक जगना और कृतार्थ रहो तो, तो आप भी कृतार्थ हो जाए ऐसा करेंगे तो फिर आपका कर्तव्य शेष हो जाए उस स्थिति में कौन समाधि साधुश्चलात्म पश्चात्म तत्व स्फुटबोध चक्षुषा दुसंशय सगेक्षितेत पदार्थो न पुनर्कल्य सेनात्मना पशात्मत स्फुटबोध चक्षुषा निशयम समय अवेक्षित्रुतः पदार्थो न पुनर्विकल साधन बताते हैं वो आत्मा में पहुंचने के लिए मुख्य तो प्रश्रवण है क्योंकि आत्म तत्व तो कोई फूल पदार्थ आकार प्रकार वाला ऐसा नहीं है और अनादिकाल से शरीर आदि में तादाद में बना हुआ है इसको हटाना है एक ऐसे अपने विचार से होना नहीं पहले श्रुति का सहारा लेना होगा उसमें विश्वास करना होगा उसमें प्रामायण लाना होगा जो श्रुति भगवती बोल रही है बिल्कुल सत्य बोल रही है ये विश्वास होना होगा अब प्रमाण में विश्वास नहीं होगा तो आगे आपको क्या ज्ञान होगा पहले प्रमाण में विश्वास हो हाँ जो शास्त्र बोलता है बिल्कुल सत्य बोलता है ये भाव हो तो पहले श्रुति चाहिए शास्त्र के माध्यम से जानना है उसको और दुख गलती है ही नहीं तो कहते हैं समाधि जब श्रवण किया आपने मनन किया मनन के बाद में आप विधिध्याशन में लग जाते हैं और समाधि यहां की समाधि विधिध्याशन क्योंकि जब पहले श्रवण करते हैं उसके बाद में विचार करते हैं वो मनन होता है युक्ति लगा करके विचार करते हैं उसके बाद वो एक निष्कर्ष निकालते हैं आप कोई भी विषय में ऐसे होता है तो कोई शब्द सुनते हैं उसके बाद में अपनी युक्ति लगा करके एक निष्कर्ष इसके तात्पर्य यह है ऐसा निकालते हैं आप उसको कहते हैं मनन जब श्रवण मनन के बाद में एक निश्चित अर्थ आया आत्मतत्व प्रकाशित हुआ वो आगे भूले नहीं इसके लिए विदिध्यासन दृढ़ करने के लिए विद्युहासन है उसको समाधि बोलते हैं वेदांत वेदांत की समाधि विद्यु आसन जो ब्रह्माचार वृत्ति बनी तो उसी में रहना आपने उसका नाम है समाधि यहाँ की समाधि यही है समाधि साधु विनिश्चिलात्मना निश्चल आत्मा रो मन चंचल न हो निश्चल कराया गया किसके द्वारा समाधि के द्वारा माने एक विषय में जब आप घंटे घंटे तक दो दो घंटे तक एक गहराई में जब आपका मन घुस जाता है तो मन चंचल नहीं होता किसी विषय को लेकर के आप रिसर्च करने लग जाते हैं उसमें मन इतनी एकाग्रता ले लेता है तो फिर उस काल में इधर उधर भटकता नहीं है ये निश्चल करने का उपाय है समाधि समाधि यही है ब्रह्माकार वृत्ति जब बनाओ तो फिर वही बनाए रखो निश्चल करो अथवा समाधि का अर्थ दूसरा भी है अगर वह निराकार ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बन सके तो उपासना अपने इष्ट जो होगा जो भी दुर्गा हो राम हो कृष्ण हो विष्णु हो, हो शिव हो जो शास्त्रीय देवता कोई उनके जैसे आकार प्रकार शास्त्रों में कथित है इसमें हाथ होते हैं अष्टभूजा दुर्गा होती है दो भूजा वाली भी होती है जैसे जैसा हो शास्त्रों में चर्चित होना चाहिए अपने मनग्रंकण हो शास्त्रों में जिस देवता का जैसे आकार बताया हो शास्त्रों में है तो उस देवता को एक इष्ट बनाकर के अपना उसके आकार में आकारित होने का अभ्यास करें, करे सगुणोपासना ये कौन सी है सगुणोपासना ये करेंगे उसमें आप ज्यादा से ज्यादा सगुणोपासना में लग जाएंगे तब भी आपका मन एकाग्र होगा क्यों उसी चिंतन में आपका मन रण जाएगा अन्य चिंतन नहीं करेगा वो तो भी समाधि का है समाधि है मैंने एक विषय हमारे सामने हो अन्य कुछ भी न हो ऐसी स्थिति को समाधि बोलते हैं समाधि न जो मन को जब आप निश्चल बना कर समाधि रूपी साधन के द्वारा माने चाहे उपासना के माध्यम से हो चाहे ज्ञान के माध्यम से हो अगर आप वेदांत के श्रवण मनन निर्दयासन के साधन लेकर चल रहे हो तब तो वो दिध्यासन रूपी समाधि होगी अथवा आप किसी साकार सगुण की चिंतन चिंतन करते हो तो सगुण की चिंतन करते हो तो उस स्थिति में भी समाधि है माने अपनी इष्ट ही दिखाई दे और कुछ नहीं दिखाया आपके मन में दिखना यानी कि कि आंख का विषय आंख का विषय नहीं इष्ट देना मन में अपनी इष्टाकार वृत्ति बन जाए और उसी वृत्ति में घंटे घंटे कई घंटे रह सकें उसको कहेंगे समाधि तो समाधिना इसके क्या होगा फल जो ये आप ये करते हैं उपासना करते हैं अथवा निध्यासन करते हैं तो मन निश्चल हो जाएगा एक विषय में मन को जोड़ दिया कई घंटों तक आपने तो मन इधर उधर जा नहीं पा रहा तो निश्चल हो जाएगा मन मन शांत करने का साधन है मन निश्चल होगा तो समाधिना साधु विनिश्चलात्माना जाते हैं समाधि रूपी साधन से निश्चल हो गया जो मन ऐसे मन के द्वारा पश्चात्म तत्व स्फुटबोध चक्षुषा आत्मतत्वम पश्चात तुम अपने अपने स्वरूप को देखो अपने स्वरूप को देखो अब प्रश्न उठता है अपना स्वरूप बाहर दिखाएगी नहीं स्फुटबोध चक्षुषा इस चक्षुष नहीं स्पष्ट ज्ञान रूपी चक्षुषा ज्ञान का भी विशेषण लगा दिया स्फुट स्फुटा लगाया बोध माने ज्ञान मैंने दृढ़ ज्ञान मजबूत ज्ञान समाधि रूपी साधन के द्वारा ज्ञान को मजबूत कर लिया आपने जैसे हाथ में कोई आंवला रख दिया कोई व्यक्ति अब झुठला नहीं सकता क्यों पूरा विश्वास है कि यह आंवला है ये स्पष्ट ज्ञान हो गया कभी कभी धोखा होता है कुछ है कहते हैं दूसरा आपको झुठला सकता है पूरा ज्ञान नहीं अधूरा ज्ञान है वहां स्फुटबोध चक्षुषा स्वम आत्मा पश्य आत्मतत्व पश्य ज्ञान रूपी मैंने दृढ़ ज्ञान रूपी जो चक्षु है ज्ञान चक्षु के द्वारा मैंने विवेक से देखो आत्मा को देखना यह आख से नहीं देखा जाता विवेक से देखो श्रुति के सहारा लो श्रुति ने ऐसा कहा है आत्मा का स्वरूप है हड्डी मांग सका पुतला को आत्मा नहीं दखलाया है हमारा स्वरूप यह नहीं है ऐसा विचार के द्वारा निर्णय करके वो तो जो दृढ़ ज्ञान है मजबूत ज्ञान आपका हो गया मैंने अपरोक्ष अनुभूति जिसको बोलते हैं वो या, या उसके द्वारा आत्मा को देखो ज्ञान रूपी चक्षु से देखने वाले विवेक देखो ये सर्व चक्षु का विषय नहीं है आत्मा की आत्मा सामने खड़ा हो जाए हम देखे ऐसा नहीं देता विवेक्ष देखो निश्चय कहते हैं देखो अगर श्रवण ठिक्स किया होगा तो जरूर हाँ विकल्प पदार्थ में विकल्प बने हुआ निश्चय आता है वो स्रवण में गड़बड़ कर देता है व्यक्ति क्या निशयम सम्यक अवेक्षित श्रुत यदि सम्यक प्रकार से सुना हो संशय रहित होकर बिल्कुल सुनते समय में ठीक ठीक सुना हो अर्थ समझा हो श्रवण काल में तो क्या होगा पदार्थो हो। श्रुता पदार्थ न पुनर्विकल्प के वो सुना गया पदार्थ सिर्फ विकल्पित नहीं होगा ये है कि यह ऐसा नहीं होगा अगर ठीक से सुना होगा तो श्रवण करते समय में ठीक से श्रवण किया होगा यदि मन लगा करके यदि किया होगा तो सुना हुआ पदार्थ कहीं मिल जाता है विद्यार्थी साल भर पढ़ता है सुनता सुनता जाता है उस समय में उसको पता है परीक्षा में मुझे पास होना है मन लगा कर सुनता है आगे पास भी हो जाता है कहां जाता है सुना हुआ पदार्थ चाहे गणित पढ़ने वाला हो, हो चाहे कोई भी पढ़ने वाला हो साल भर पढ़ा पिछले साल का पढ़ाई अभी आगे परीक्षा देने की किंतु पास हो जाता है वो क्यों सुनते समय में ध्यान, ध्यान से सुनता है जब मास्टर पढ़ाता है उसको उस काल में ध्यान से सुनता है तो ध्यान से सुना हुआ पदार्थ में कभी विकल्प नहीं होगा ये है कि ये है ये नहीं कि गुरुजी ने तो भाग देने के लिए ऐसा कहा था और गुणा के लिए ऐसा बोला था ऐसा है कि ऐसा है बाद में संशय नहीं होता उसको भाग के लिए ऐसे ही दंग होता प्रकार होता है गुणा के लिए ऐसा होता है घटाऊ के लिए ऐसा जानता है वो क्यों सुना हुआ पदार्थ ठीक से सुना होगा तो वो विकल्पित नहीं होगा यहाँ श्रुतिवाद के सुन के समय में अर्थ के साथ ठीक से समझा होगा तो कभी विकल्पित नहीं करेगा ज्ञान काल में भी स्मृति ने जो तो ब्रह्म कहा मैं हूँ जी नहीं हूं बिल्कुल निःस्ंदेह होकर हम ब्रह्माजमी बोल देगा वो अगर ठीक से सुना होगा तो ये कहाेक्षित देखा है? देखना। सुना सम्यक प्रकार से देखा हो जो पदार्थ हो ऐसा श्रुत पदार्थ जो होता है मैंने सम्यक प्रकार से अवेक्षित है देखा है सुनते समय में ठीक ठीक सुना है ये अर्थ आएगा तो श्रुत पदार्थ कभी विकल्प पैदा नहीं करता वो ठीक से सुनता नहीं है अन्य मनस्क हो जाता है सुनता भी है तो आधा मन से सुनता है अंदाज बुद्धि होती है अरे माने अपना मुख्य अभिप्राय कहीं रखता है यहां पर गौण कर देता है यदि सुनता भी है तो तो फिर वो सुना हुआ पदार्थ दृढ़ होके आता नहीं है अगर सुनते समय में सही ढंग से सुना हो तो सुना हुआ पदार्थ कभी विकल्प में प्राप्त नहीं होता ये है कि वो है ऐसा नहीं होता ये संदेह अगर तत्वमसी तो आदि को ठीक से सुना होगा तो निरपेक्ष होकर के सुना तो ओम ब्रह्माष्टमी हो ही जाएगा वो सुनने में गड़बड़ करता है जिससे जाके आगे गड़बड़ पहले तो सुनने की इच्छा ही नहीं है और भी है तो आधा से सुनेगा गैरअंदाज कर देते हैं तो गैर गैरधंडाज करता है इसलिए वो करता नहीं काम नहीं करता ये कहा गया स्वश् विद्या बंध संबंध मोक्षा सत्य ज्ञानंद रूपात्मलब्ध शास्त्र युक्तिर्देशिकोक्ति प्रमाणम शांत सिद्धा स्वान्भूति प्रमाण स्वस्या विद्या बंद संबंध मोक्षानंदत्म्ध शास्त्रुक्तिर्देशिकोक्ति स्वान्नांद रूप आत्मा के उपलब्धि में आप किस आत्मा की उपलब्धि चाहते हैं जो सत्य हो कभी भी जिसका नाश नहीं होता हो वो चाहते हैं आप और चेतन आत्मा चाहते हैं ज्ञान बने चेतन और आनंद बने सुखरूप आत्मा यही चाहते हैं ना इस आत्मा की उपलब्धि में क्या कहते हैं स्वच्छ अविद्या संबंध मोख्यात अपनी ही अविद्या है ज्ञान अज्ञान अपना ही है दूसरे का अज्ञान यहां परेशान नहीं करेगा अपनी ही अज्ञान अपने को परेशान करता है स्वच्छ अविद्या अभिध्या, उस अविद्या रूपी जो बंधन है उसके संबंध से मोक्ष हो जाने से मुक्त हो जाने से अविद्या का बंधन कट जाने से अविद्या को हटा दिया आपने स्वच्छ अविद्या बंधा जो अपनी ही अविद्या रूपी जो बंधन है उसको उसका जो संबंध हमारे पास था उससे मोक्ष होने से मुक्त होने से मैंने अज्ञान को अपने से दूरी कर दिया ऐसा करने से और सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मलब्धि होने पर सत्य स्वरूप आनंद स्वरूप और ज्ञान स्वरूप आनंद की उपलब्धि होने में प्रमाण क्या है माने अज्ञान हट जाता है और आत्मा की उपलब्धि होती है ऐसे दो बातें बोलते हैं अज्ञान की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति करके बोलते हैं लोग किस प्रमाण से हो ये एक प्रश्न उनका किस प्रमाण से अविद्या निवृत्ति होगी और किस प्रमाण से सत्य ज्ञान तो आनंद रूपी आत्मा की उपलब्धि होगी कोई प्रश्न आएगा तो क्या उत्तर होगा इसका कहते हैं इसके चार प्रमाण उत्तर देना चाहिए चाहते अविद्या अविद्यावृत्ति के विषय में और आत्मा की उपलब्धि के विषय में अपनी ही अविद्या है वो अन्य की नहीं अपना अज्ञान अपने को कष्ट देता है दूसरे का अज्ञान दूसरे को कष्ट नहीं देता स्वयं का ज्ञान जिस व्यक्ति को रज्जू में रज्जू का अज्ञान होगा ना और दूसरा व्यक्ति को रज्जू का ज्ञान होगा वहां सर्पटन्य भाई किसको होगा जिसको अज्ञान है उसी को होगा दूसरे व्यक्ति रज्जू रूप से जानता उसको भय नहीं होता अपनी ही अज्ञान दुखा होता है तो स्वस्य अविद्या का जो अविद्या रूपी जो बंधन है उसके संबंध से मोक्ष होना और क्ष होकर सत्य ज्ञान आनंद सुख स्वरूप आत्मा की उपलब्धि में सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद सुख स्वरूप आत्मा की उपलब्धि में जब तक अविद्या का बंधन है अविद्या की बंधन तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होनी है तो अविद्या की निवृत्ति और आत्मा की प्राप्ति इसमें क्या प्रमाण है एक प्रश्न उठेगा क्या प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण है अथवा अनुमान प्रमाण है उपमान प्रमाण है क्या प्रमाण है वो कौन थोड़ी है? उनके लिए कौन प्रमाणित जो कोई पूछता हो इसमें क्या प्रमाण है आप कहते हैं आत्मा की उपलब्धि करो तो क्या प्रमाण है कोई पूछे तो क्या उत्तर है शास्त्रम युक्ति देशिकोक्ति प्रमाणम शांत सिद्धा स्वानुभूति प्रमाण चार प्रमाण है इसमें से शास्त्र प्रमाण है में ऐसा कहा है अविद्या की निवृत्ति होती है और परमानंद की प्राप्ति होती है शास्त्र प्रमाण और युक्ति भी प्रमाण है जब तक अज्ञान होता है तब तक परेशानी होती है अज्ञान हटने पर आनंद मिलता है कहां युक्ति कहां लगाना रज्जू सर्प में लगाना रज्जू का अज्ञान आपको परेशान करता है ये युक्ति है और रज्जू के अज्ञान हट गए तो सर्प में आप, आपके शांति मिलती है युक्ति भी प्रमाण है शास्त्र प्रमाण और युक्ति प्रमाण और देशी का युक्ति देशी माने आचार्य गुरु गुरु के बाद के प्रमाण होता है इसमें यथार्थवादी तो गुरु होगा उसका वाक्य प्रमाण तुम इस रास्ते से चलो करके बताएगा वो रास्ता ही बताएगा पहुंचाता नहीं गुरु रास्ता बता, चलना अपने को पड़ेगा देश का उक्ति देशी का माने गुरु तो शास्त्र और युक्ति और देशिकोक्ति माने उक्ति माने वाणी गुरु की बाणी उपदेश ये प्रमाण तीन हो गए और च अंत सिद्धा स्वानुभूति प्रमाण अपने अनुभूति भी प्रमाण है बाद में ऐसे अनुभूति हो जाती है ये हाँ। अविद्या की निवृत्ति में और सत्य ज्ञान आनंद रूप की उपलब्धि में अपना ही अंतकरण भी प्रमाण है जो व्यक्ति पहुंचे हैं उनको उपलब्धि हो रही है उनका अंतकरण बोल रहा है ऐसा अपने अंतकरण भी प्रमाण होता है। ये चार प्रमाण हो जाते हैं कहा बंधो मोक्ष तृप्ति चिंता तेन वेद्यां परा बंधो मोक्ष तृप्ति चिंता क्षुधा यज्ञानं परेशान आनुमानिकम देखो कुछ कार्य लोग में दूसरे से भी होता है ऐसा कार्य है और कुछ कार्य दूसरे से होता नहीं स्वयं को ही करना पड़ता है दूसरे से बिल्कुल नहीं होता ऐसा भी कार्य है कोई शीर में बोझ लेके जा रहा है कोई वृद्ध आदमी तो आप वहाँ खड़े होंगे तो कहेंगे की आपका बोझ मैं हल्का कर दूं थोड़ी देर के लिए उसका बोझ आप ले सकते हैं अगर आप दयालु हैं ले सकते हैं तो उसकी शांति मिल जाएगी कुछ कार्य दूसरे से भी हो सकता है माने बोझ वो उठा रहा था दूसरे ने उठा दिया तो उसको शांति मिल जाती है कुछ कार्य तो दूसरे के द्वारा भी हो सकता है किंतु कुछ कार्य ऐसे हैं आपको लग गई भूख भूख लगी है दूसरे के दयालु व्यक्ति बोलता है अच्छा महाराज आपको भूख लगी मैं जाके होटल में खा के आता हूं गया होटल में खाया वो अब आपकी सुविधा निवृत्ति होगी कि नहीं होगी वो स्वयं को करना अन्य के खाने से अन्य का पेट नहीं भरेगा बोझ तो दूसरे के द्वारा हो सकता हो कुछ काम स्वयं को करना है ये कुछ काम यहाँ सुभेद्य बोलते हैं स्वयं की अनुभूति में है दूसरे व्यक्ति तो अनुमान करेगा कुछ कार्य ऐसा आपका स्वयं का काम है क्या काम है बंधन बंधन आपको ही अनुभूति अज्ञान आप जानते हैं बंधन अज्ञान और मोक्ष अज्ञान हटा जी नहीं हटा आपके स्वानुभूति अपने अनुभव बताती है अनुभव बताएगा मैं कहा पहुंचा हुआ हूं आपको पता है कहा पहुंचना है कहां तक मैं पहुंचा हुआ हूं दूसरे को चाहे बातें बना करके बोलो आपका मन आपकी गवाही देता है कि हाँ तू यहां है किस परिस्थिति में कहा बैठा है मोक्ष बंध के बारे में मोक्ष के बारे में और तृप्ति किसी विषय को लेकर जो तृप्त होता है तृप्ति की अनुभूति स्वतः ही होती है स्वयं को होती है अन्य को नहीं अब दूसरे को ने कुछ खाया अब क्या खाया कैसा उसको अनुभव हुआ दूसरों को क्या पता खट्टा खाया कि मीठा खाया क्या मिर्ची खाई आ, और दूसरे को क्या पता तृप्ति बंध मोक्ष और तृप्ति और चिंता मन में कौन सा चिंता चल रही है वह हमें ही पता होता है दूसरे को क्या पता हमारे मन में कौन सी आग लगी हुई है चिंता ये विश्वानुभूति गम्य है अन्य के नहीं और आरोग्य माने रोगी हों या निरोग हों अपने को ही ज्ञान होता है दूसरे को तो आप जब कहेंगे तो अनुमान कर लेगा चिंता और आरोग्य और क्षुदारी भूख क्या साथ अब मुझे भूख लगी या नहीं लगी आपको क्या पता मुझे पता होता है पहले क्षुधारी छु चुद के पास आ रही हैं ये स्वेद पर देख तो दिया स्वयं को ही जानना पड़ेगा ये स्वयं के द्वारा वैद्य होते हैं ये कार्य अपने आप को जाननी कि हैं बंद क्या है मोक्ष क्या है अपने को ही जानना पड़ेगा दूसरे के जानने से नहीं होगा गुरुजी ने जान लिया तो वो उनका काम हो गया आप ऐसे रह गए बंद क्या है मोक्ष क्या है तृप्ति स्वयं को जानना है तृप्ति मिली कि नहीं मिली हम साधना कर रहे हैं तो हमको तृप्ति मिल गई कि नहीं मिल जाएगी और चिंता मन में कौन सी चिंता है आरोग्य रोगी है कि क्या है स्वयं जानने योग्य है ये पक्षुदादी के विषय में स्वयं नहीं को दिया स्वयं के द्वारा जाना होगा मैं शुरुआती रोग को कैसे जानेगा दूसरा वो तो भयंकर होने के बाद में देख जानेगा वो भी पूरा कैसे कौन सा क्या है अब वो अलग बात है कोई पतले ही होते हैं वो कोई रोगी नहीं होता ऐसा भी व्यक्ति होता है विचार तो कर जाता है पतला होने से रोगी का ना कोई जन्म से ही पतला व्यक्ति भी होता है दूसरे अनुमान करता है उसके चेस्टा आदि को देख करके अनुमान करता है तो शिव नहीं वेद्या अपने आप के द्वारा जाने होते हैं यज्ञ ज्ञानम जो ज्ञान परेशान अनुमानिकम दूसरे के लिए अनु, अनुमान सिद्ध होगा वो यश अर्थ हाँ। तो दूसरे लोग को तो अनुमान से सिद्ध करेंगे इस विषय पदा हुआ है माने शास्त्र पढ़े हुए लोग देखते हैं कि जो शास्त्रीय मार्ग में नहीं चल रहा है अपने ढंग से चल रहा है तो बंधन में है ये अनुमान करेंगे वो और शास्त्रीय ढंग से चल के आगे जा रहा हो तो वो लोग बोलेंगे वे मुक्त है वो तो अनुमान करेंगे वो यहां देख करके क्रिया के उसके चेष्टा को देखकर करके अनुमान करेंगे तृप्ति अगर वो कुछ मार्ग नहीं रहा हो शांत होकर बैठा हो तो तृप्त है करके अनुमान करेंगे वो हो सकता है भूखे हो फिर भी मांगते न हो दूसरे तो अनुमान करेंगे ऐसा होता है चिंता अब वो मन की जो मालिन्या जब आए तो मुख में मालिन््य आ जाएगा उसकी कोई चिंता विशेष चिंता में डूबा हुआ व्यक्ति के आकृति में कुछ फर्क आता है वो तो आकृति को देखने के बाद तो चिंतित है ऐसा अनुमान करेंगे किन्तु यहाँ तो अपने आप अप अनुभव हो रहा है प्रत्यक्ष हो रहा है अपने में प्रत्यक्ष होता है दूसरे के लिए अनुवय होते हैं विषय और आरोग्य के बारे में दवाई चल रही है ठीक हुआ कि नहीं हुआ दूसरे को क्या पता लगना स्वयं को पता लगता है और भूख से आसादी भी दूसरे के लिए अनुमान अपने लिए प्रत्यक्ष होते हैं परेशान अनुमानिकम दूसरे के लिए तो अनुमान होता है यहाँ अनुमान से चिद्ध करेंगे क्योंकि स्वयं के लिए प्रत्यक्ष होता है इसलिए हम कहा बैठे हुए हैं बंधन में हैं तो साधना हमें करनी होगी मोक्ष तक पहुंचने के लिए क्यों तो आत्मातार वृत्ति में पहुंचने का नाम यहां मोक्ष माना हुआ है अगर हमारा देहाकार वृत्ति में हम बैठे हैं तो हमको हमारी साधना भी हुई नहीं अभिबंधन में अपना अनुभव बताएगा ये ठीक है अपने को करने का काम है ये इसमें आलस्य नहीं करना चाहिए आगे कहें गुरु जी बड़े ज्ञानी होते हैं तो तार देते हैं ये सारे झूठ बात है गुरुजी केवल उपदेश देंगे आपको पकड़ के पार नहीं कर सकते कोई व्यक्ति गंगोत्री जाना चाहता है अनजान है तो यहाँ आके पूछता है तो गंगोत्री जाना, जाना है गंगोत्री जाना है महाराज कैसा तो रास्ता बता देगा ये का में गुरु हो गया उसके लिए ये नहीं कि वो यहाँ धर्मित करके उसको गंगोत्री तक जाएगा ये नहीं होता गुरु केवल उपदेश देगा तटस्थ होकर के ज्ञान देते गुरु जी ना कि उसमें चिपड़ते नहीं है गुरु जी पार्थ नहीं करते है न पार अपने को ही होना है केवल उसको एक मार्ग दिखा देते हैं इतनी है यही कहते हैं तपस्पिता बोधयन्ति गुरुवः श्रुतयो यथा प्रज्ञैहि भवतः एव विद्वान् ईश्वरानुगृहीतया तपस्पिता बोधयन्ति गुरुवः श्रुतयो यथा प्रज्ञैहि भवतः एव विद्वान् ईश्वरानुगृहीतया श्रुतयः गुरुवः तटस्थिता हैं तो चाहे स्तृतियां हो शास्त्र हो शास्त्र है कि आपको पकड़ के मोक्ष में पहुंचा दे ना केवल वो उपदेश देगा तटस्थ होकर तो के आपसे चिपकेगा नहीं तटस्थ रहेगा केवल उपदेश देगा भाई ऐसा चलना ऐसा चलना बता देगा इस मार्ग से जाओगे तो ऐसा होगा इस मार्ग से जाओगे तो ऐसा होगा दो मार्ग होते हैं विधि करके जो बोलते हैं ये करो ये मत करो दो बातें बता दें आपके गला नहीं पकड़ता शास्त्र की इधर चल करके नहीं बोलता तो आपसे आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है केवल दो तरह के फल बता देंगे दो तरह के साधन बता देंगे गुरु भी यही काम करते हैं ये एक तटस्थिता बोधयी तटस्थ होकर के ही ज्ञान कराते हैं कौन उपदेश करते हैं गुरव श्रुतय यथा जैसे श्रुति है वैसे गुरु भी जैसे शास्त्र तटस्थ होकर के उपदेश करता है वैसे गुरु भी तटस्थ रह करके ही उपदेश करता है तटस्थ रह आपसे नहीं, तो कहते हैं अब पार होना है संसार से फिर कैसे इन्होंने केवल उपदेश कर दिया कहते हैं प्रज्ञा यही व करे विद्वान अपने बुद्धि से ही चलना पड़ेगा व्यक्ति को अपने बुद्धि से विवेक क्यों ये विवेक के साधन बता देंगे तुम्हें तो विवेक के साधन ज्ञान कैसे हो मनन आदि बता दिया साधन बता दिया किंतु प्रज्ञ व अरे विद्वान अपने बुद्धि से ही उसको पार होना होगा विवेक से पार होना होगा किसको विद्वान के ईश्वरानुमिली तैयार। कहते वो प्रज्ञा कैसे मिलेगी एक प्रश्न आएगा प्रज्ञा के द्वारा ही चलना मैंने विचार विवेकी व्यक्ति या विवेकी काम करता और तो कोई काम करेगा नहीं यहां आत्मात्मा विवेचन में विवेक चाहिए ज्ञान चाहिए तो विवेक कैसे आएगा कहते ईश्वर की कृपा से विवेक पूर्व जन्म के जो पहले किया हुआ पुण्य पुण्यकर्म जिसका ज्यादा होगा उसके लिए ईश्वर कृपा करेगा वो तो कृपा के कारण क्या होगा उसको बुद्धि अच्छी बुद्धि मिलती है भगवत कृपा होने पर तो बुद्धि अच्छी मिलती है गीता के दसवें अध्याय कहा है तेषा सतत युक्ताराम युक्त तो तो तो दादा बुद्धि योगम तम एनमाम उपयान कहते हैं आपके जो भजन करते हैं निरंतर कर, आप उनको क्या देते हो भगवान से पूछा नित्य सब काम छोड़ के आप तन्मय होकर के भजन कर रहे हैं उनको क्या देते हो आप तो भगवान कहते हैं मेरे पास और तो कुछ नहीं है सतत सत देवता भजताम प्रीतिपूर्वक बड़े मेरे में ही प्रसन्न होकर के मेरा भजन कर रहे हैं जो ददाम योगम तम ये नमाम मैं बुद्धि का संबंध देता अच्छी बुद्धि देता मेरे भजन करने वालों को क्या देता हूँ बुद्धि अच्छी बना देता हूं अंतकरण शुद्ध कर देना यही बुद्धि अच्छी करना है तो उससे क्या होगा ये ना जिस बुद्धि शुद्ध होने से वो मेरे को प्राप्त होगा जिसकी बुद्धि शुद्ध होगी भगवान की तरफ भी लगेगा यही फल पता भगवान और कुछ नहीं देते अगर आपके पुण्यकर्म है अच्छा काम आपने किया है तो आपकी बुद्धि अच्छी बुद्धि देंगे विवेक समझने की शक्ति इन शास्त्रों के अर्थों को समझने की शक्ति भगवान तब देंगे पुण्य पुण्यकर्म चाहिए तो तेषा शतदेवता भजदान प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योग मैं बुद्धि योग को दूंगा तम उस व्यक्ति को मैं क्या दूंगा बुद्धि योग ये न माम उपयान थे जिस बुद्धियोग के द्वारा मेरे को प्राप्त करेंगे वो लोग भगवान देते हैं तो बुद्धि देंगे तो ये कहते हैं देखो ये शास्त्र और गुरु जितने भी हैं तटस्थ होकर के ही उपदेश करने वाले हैं पार होना आप अपने आप को है करना आपने ही है वो केवल बता देंगे भाई ऐसा चल रास्ता बता देंगे जितनी बात है तो तटस्थिता बोधयंती गुरुतो यथा यथाश्रुतयो जो, जो शास्त्र कैसे उपदेश देते हैं आपको तटस्थ होकर के आकर के आपको पकड़ के तो नहीं ले जाते शास्त्र शास्त्र आपको पकड़ करके तुझे करना पड़ेगा ऐसा नहीं बोलते शास्त्र कारक नहीं है करवाने वाले नहीं है ज्ञापक है। दो रास्ता बता देंगे लाभहानी बता देंगे ऐसा करोगे तो ऐसी उन्नति होगी तुम्हारी और इस रास्ते से चलोगे अवनति होगी जो ही तो शास्त्र में आता है तो गुरु कृपा उपदेश दे दिया तो कृपा हो गई क्रोधकाचार्य जी पहले जन्म के सिद्ध थे पहले की साधना थी उनके पास पहले धर्म के सिद्ध पुरुष थे वो कुछ थोड़ी सी कमी रहने के कारण वो शरीर लेना पड़ा था उनको करेगा आपका काम करेगा पुण्यकर्म ही काम करेगा तो तटस्थ होकर के जैसे श्रुतियां उपदेश करती है वैसे तथा गुर गुरु लोग भी ऐसे तटस्थ होकर के उपदेश देते हैं भाई ये करो ये मत करो यही तो बोलना है ऐसा चलोगे तो ये तुम्हें लाभ होगा ऐसा चलोगे तो हानि होगी और बाकी चलना आपने जैसा चलो वैसा चलो तो प्रज्ञा ये बरे विद्वान कर प्रज्ञा यही अपने बुद्धि से ही पार करे विद्वान संसार को पार कैसे करेगा अपने विवेक से ही करेगा सुन लिया ऐसा चल रहा है तो उसी में चलेगा बुद्धि पार करेद विद्वान ईश्वरानुग्रही तया वो प्रज्ञा कैसी है ईश्वर के द्वारा अनुग्रहित बुद्धि बुद्धि का विशेषण लगा दिया प्रज्ञा का विशेषण ईश्वरानुग्रही तया प्रज्ञया ईश्वर के द्वारा जो अनुग्रहित कृपा विशेष प्राप्त जो प्रज्ञा है ईश्वर अनुग्रह तब करेगा आपके पुण्य कर्म के आधार पर करेगा आप अच्छा काम करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं तब आपके ऊपर कृपा करेंगे ये नहीं कुछ न करें नहीं करेंगे तो ईश्वर अनुग्रहित या प्रज्ञा या एवं विद्वान करेर ईश्वर के अनुग्रह से युक्त जो बुद्धि कृपा ईश्वर कृपा से युक्त जो बुद्धि है उस बुद्धि से स्वयं को पार करना होगा चलना अब ही पड़ेगा ये नहीं कि गुरुजी बड़े हो गए तो हमें साधन के बिना हमारी तो गति हो गई यह कि मत चलेगा दो कमरा है एक कमरे में प्रकाश है और एक कमरा अधेरा है तो अंधेरे में इस कमरे का प्रकाश जाएगा कि नहीं वहां नहीं जा सकता उसमें अगर प्रकाश चाहिए तो स्वयं को वहां स्विच दबाना पड़ेगा कुछ भी साधन या तो इलेक्ट्रिक न हो तो लगाना पड़ेगा सब कुछ करने के बाद प्रकाश मिल सकता है नहीं कि इस कमरे का प्रकाश एकाएक उसमें चला जाए नहीं जा सकता तो ये जो शास्त्र है चाहे गुरु हैं तटस्थ होकर ही उपदेश करते हैं आपको घसीट करके नहीं ले जाएंगे चलना तो आपको ही पड़ेगा तो वो क्या है प्रज्ञा आ जाएगी उनके उपदेश से और पूर्वजन्म के पूर्व कृत पुण्य के फल पर ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके पास अच्छी बुद्धि होगी तो आप अपने बुद्धि से ही पार हो जाएंगे छानबीन करने के लिए बुद्धि चाहिए आत्मा अनात्मा विवेचन करने के लिए क्या चाहिए उसी बुद्धि से पार होना है एक दिन अनात्मा को हटा देगी वो बुद्धि है ये तो नहीं है मैं नहीं हूं कौन करेगा वो काम अपनी बुद्धि करेगी मैं सच्चिदाना आत्मा हूं ये बोलने वाली बुद्धि होगी मनोवृत्ति वृत्ति वही बनाएगी है। तो इस तरह के अनुग्रह माने कृपा से युक्त जो बुद्धि से स्वयं विद्वान को तरना है ये नहीं कि गुरु जी मंडलेश्वर है शंकराचार्य हैं तो हमारा काम हो गया यह नहीं होगा बिल्कुल वो मूर्खता कोई समझता हो ऐसा को हाँ उपदेश देंगे आपके जहां रास्ते में गड़बड़ी हो रही हो वहां जाए प्रश्न करें महाराज मैं यहां तक पहुंच गया हूं और इसके आगे मुझे ऐसा संदेह होता है जरा रास्ता मेरे को मिलना मुश्किल हो रहा है तो उपरे देंगे ऐसा करो कितने काम करने के लिए होते हैं ये गाइडेंस देते हैं जानकारी आपको देते हैं किन्तु करना आपको पड़ेगा तो भगवान को भजन करें भगवान से अच्छी बुद्धि की कामना करें जिससे कि शास्त्र के आप सब समझ सकें अच्छी बुद्धि समझ पाएगी तो वो प्रज्ञाएव कहा प्रज्ञा से ही पार जाना है बुद्धि से ही जाना है पार विवेक से ही जाना है और वो ईश्वर के अनुग्रही होना चाहिए माने ईश्वर भी तभी अनुग्रह करेगा उसके पहले आप भजन करेंगे भजन नहीं करेंगे ईश्वर भी कुछ नहीं करता सप्तम अध्याय में गीता में सात शब्द में बोल दिया समोहम सर्वभूतेश्वर नमे दिवसीय स्थिति ना भगवान ने पहले कड़ी में कहा देखो मैं सबके लिए बराबर हूंगा मेरा कोई शत्रु भी नहीं मित्र भी बराबर समोहम सर्वभूतेशु नमे जोश्यस्थित न उत्तर वाले कड़ी में बदल जाते उत्तरार्धन तो क्या था था था तो नहीं? अब देखो तो तो तो तो तो तो समोहम सर्वभूतेशु नमे जोशिय मेरा कोई प्रिय भी नहीं है कोई भी नहीं सब बराबर किन्तु ये भजन थी तुम हम भक्तियाँ मई ते हैं किन्तु जो मेरे भजन करते हैं अब हो गया अब अब गड़बड़ हो गया पहले तो कह दिया मैं सबके लिए बराबर हूं तुरंत बोल जाते हैं ये भरंत तुमाम भक्तिया मई ते पेशा वो मेरे में है मैं उनमें हूं माने मेरे में किस रूप में है मेरे चिंतन से मेरे में है वो सदा मेरे आकार में रंगे हुए हैं वो मेरे में हो गए और मैं उनमें कैसे जो मेरे चिंतन करता है तो मैं भी उसका चिंतन विशेष करता हूं मैं उनमें होता हूं भगवान भी आपके चिंतन करेंगे अगर वास्तव में आप भगवान के भक्त बनकर के चिंतन करते हो भगवान के तो भगवान आपके चिंतन करेंगे तो परस्पर रहना हो गया तो ऐसा है समोह हम सर्वभूतेशु न मे देश प्रिया पहले शब्द तो यही आया मैं सबके लिए बराबर हूँ भाई मेरा कोई प्रिय भी नहीं द्वेश भी नहीं तुरंत ये वचन भी तुम हम भक्त मई ले जो मेरे अनन्न्य रूप से मेरा भजन करते हैं चिंतन करते हैं मैं उनमें होता हूं और वो मुझ में होता है माने ये होता है कि मैं उनमें होता हूं, माने उनके हृदय में होता हूं, मेरा चिंतन कर रहे हैं वो चिंतन कर रहे हैं तो मैं उनके हृदय में होता हूं। और जो, जो मेरे चिंतन करते हैं मैं भी उनका चिंतन, चिंतन करता हूँ तो मेरे हृदय में वो हो जाते हैं ऐसे होता है माने होता असल में यही एक पिता के पांच छह पुत्र हों पुत्र ना पुत्र हैं सभी में बराबर प्रेम होगा या जो भी होगा बराबर होगा किंतु जो सेवा आदि ज्यादा करता है उसके प्रति पुत्र कुछ ज्यादा है सीधी बात उसी के ऊपर ध्यान ज्यादा होता है होता है कि नहीं होता तो भगवान का भी ऐसे दृष्टांत से समझ के जाना हाँ भक्तों के चेहरे होते हैं वो तो संभव नहीं है नहीं? वो कर्म के आधार पर होता है निर्लप भी होते हैं वो इसने कर्म किया ना इसलिए वहाँ आना पड़ा उनको कर्म क्या किया विशेष भजन किया और उसने नहीं किया तो वो कर्म के आधार पर भगवान के को है। तो इसलिए वहाँ पर कोई आपत्ति आना नहीं कोई नहीं आता असमोह हम सर्वभूतेश्वर बोल अब एक को मार भी देते हैं कहाँ समय रहा और इसको पालन भी कर रहे हैं किन्तु जैसा जैसा कर्म जिसका है उसके आधार पर वो काम करते हैं इसलिए वो निर्लय ही रहते हैं जैसा चलो आगे हो गया स्वानुभूत्या स्वानुभूत्या स्वाभूत स्वान्त स्वंड संखम ठेन्विम अपने को अपने अनुभव से ही जाने तब आपको आनंद मिलना है मैं कौन हूँ क्या हूँ अपने आप को जान, अपने अनुभव से हो तो आपको अच्छा लगे स्वानुभूतिया साधन अपने अनुभूति अपने अनुभव के द्वारा स्वयं ज्ञात हुआ अपने आप को जान करके दूसरे के अनुभव से आप ज्ञात होने से आपको कोई फल नहीं मिलना है अपने अनुभव के द्वारा ही स्वयं को जान करके स्वम आत्मानम अखंडितम स्वयं कैसा है अपना ही स्वरूप है वो तो अपने अनुभूति बताएगी अंत में अहम ब्रह्मास्मि आपके अनुभव बताएगा आगे तो स्वम आत्मानम अखंडितम जो अखंडित आत्मा है कभी भी विचलित नहीं होता तो छूटता नहीं है आप उस आत्मा को छोड़ ही नहीं सकते क्यों आपका स्वरूप है कहाँ छोड़ेंगे छोड़ेंगे तो स्वयं को छोड़ना पड़ेगा स्वयं को छोड़ना पड़ेगा ऐसी जो स्वर्ण आत्मानम अपनी आत्मा है वो स्वरूप है अखंड स्वरूप के जान करके किसके द्वारा जानना स्वानुरूप के अपने अनुभव से जानना ऐसा जानकर माने अहम ब्रह्मास्मी आपको अपने अनुभव से जानना आपने जानकर सम सिद्ध वो सिद्ध हो, हो गया अब साधक नहीं रहा जानने के बाद सम्यक सिद्धा संघ स सुखम सुखपूर्वक सुख के शहीद रहे वो फिर वहां पर पहुंचने के बाद में दुख नहीं होता निर्विकल्पात्मना आत्म निर्विकल्प रूप से अपने में ही रहे कहा रहे शरीर में नहीं अपने में ही रहे निर्विकल्प रूप से कोई आकार प्रकार रहित तो धोकर के निर्विकल्प का विकल्प नहीं आकार प्रकार उससे रहित तो धोकर के अपने आप में रहे विद्वान को यह करना चाहिए वहां पहुंचने का नाम यही मोक्ष है ये तो दूसरे से हो नहीं सकता तो अपने कोई का है ना दूसरे के हो जाएगा दूसरे से नहीं होना है स्वानूप अनुभव से करना है माने श्रवण मन काल में दूसरे का सहारा हमने लिया शास्त्र का लिया गुरु का लिया एकाएक तो होना नहीं ना अनुभूति स्व-स्वयं का अनुभूति होगी नहीं तो अज्ञात विषय है उसको जानने के लिए हमने सहारा लिया था पहले शुरू में शास्त्र का गुरु का सहारा लेकर के हम चल रहे थे किन्तु जाते जाते अपने अनुभवी बताएगी हम ब्रह्माष्टी कौन बताएगा अपना अनुभव के जानना और दूसरे के अनुभव में तो पहले ब्रह्म था ही वो गुरुजी के दृष्टि में तो ब्रह्म था कि नहीं था वो सर्वम खलुदम ब्रह्म में बैठे हुए हैं वो तो, तो उनके अनुभूति से तो पहले ही ब्रह्म है वो किन्तु वो तो फलदायक नहीं हुआ फलदायक कौन होगा रहा अपने अनुभव से अपने को जानकर अखंड स्वरूप को जानकर जो सिद्ध हो गया माने कैसा रहे वो निर्विकल्पात्मना आत्मनी ससुखम किसते निर्विकल्प माने निराकार आत्मा का कोई आकार नहीं तो फोटो नहीं खींचा जा सकता जो फोटो खींचने में आता है ये आत्मा नहीं है, आकार नहीं होता आत्मा का निराकार है ये जो फोटो खींचा जाता किस था था। है किसका शरीर का ये ये साकार है ये आत्मा निराकार है तो ऐसे निराकार रूप से अपने आप में रहे मैंने शरीर में रहने की आदत छोड़ दे मैं मनुष्य हूं ये कहना शरीर में रहना हुआ कहाँ रहना हुआ। अपने आप में रहे मैं सच्चिता आत्मा हूं ये ये वृत्ति में रहने का नाम अपने आप में रहें ऐसा रहेगा जगत्च, खंडस्थि मोक्षो ब्रह्मा द्वितीय श्रुत प्रमाणम देखे वेदांत का जो सिद्धांत है हर विषय का एक सिद्धांत होता है निष्कर्ष एक होता है जिसको सिद्धांत बोलते हैं वेदांत का जो सिद्धांत है वो उन सिद्धांतों का जो कथन है वेदांत सिद्धांत का जो निरूपी मानी कथन क्या बोलते हैं वेदांत का सार रूप से वेदांत क्या बोलता है वैसे तो वेदांत में बहुत कुछ चर्चा है किंतु इसके क्या बोलता है वेदांत पूरे वेदांत सारे उपनिषद क्या बोलता है वेदांत के जो सिद्धांत है उनका जो निरुक्ति है माने कथन वेदांतों का कथन सारे वेदांत एक स्वर से जो बोलते हैं क्या बोलते हैं ऐसा निरुक्ति यही निरुक्ति यही कथन है क्या ब्रह्म जीव सकलम जगत यही बोलते है मान जीव जगत ब्रह्म तीन चीज दिखता है क्या दिखता है जीव जगत ब्रह्म ये जीव भी ब्रह्म ही है और जगत भी ब्रह्म ही है अभिति ब्रह्म है यही है सारे उपनिषदों का तात्पर्य निचोड़ यही है ब्रह्म ही व जीव ये जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है ब्रह्म ही है और सकलम जगत का सारा संसार भी ब्रह्म ही है जीव को ब्रह्म घोषित करते समय में क्या करना पड़ेगा उपाधि हटाना पड़ेगा शरीरारी उपाधि को हटाएंगे तो ये चेतन रूप से ब्रह्मा है और जगत को ब्रह्म देखते समय बाध करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा जैसे रज्जु में भासने वाला सर्प रज्जू ही है क्या है रज्जु में जो भास रहा था सर्प वो रज्जु ही है रज्जू से अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं ऐसा जगत का पाप और जीव को ब्रह्म दिखाने के लिए उपाधि का तिरस्कार करना पड़ेगा उपाधि हटाएंगे तो यहां जीवत को दिखना संभव नहीं है तो चेतन है तो ऐसा सारे वेदांत सिद्धांतों का कहना एक ही कहना है क्या है जीव सकलम जगत यही खिंडौरा है ये वेदांत का उद्घोष है कि जीव ब्रह्म ही है और जगत ही संपूर्ण जगत भी ब्रह्म ही है ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं सरता है वेदांत शास्त्र और मोक्ष क्या चीज है कहते हैं अखंड रूप स्थिति मोक्ष है अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में बैठने का नाम मोक्ष है उससे अतिरिक्त तो कुछ उस नहीं मोक्ष मोक्ष अभी आप मुक्ता अभी हो सकते हैं थोड़ा सा अभ्यास करें तो अखंड रूप स्थिति रेव केवल जो खंडित रूप ने अखंड रूप में रहना अखंड स्वरूप में रहना यही मोक्ष है आत्माकार वृत्ति में जाके बैठना अहम ब्रह्मा स्म भाव में पहुंचना यही मोक्ष है कोई गंतव्य नहीं मोक्ष के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा उपासना के तो लोकांतर में जाके जाना पड़ेगा फल मिलेगा कर्म के भी लोकांतर में जाकर के फल मिलता है यहाँ पर कोई लोकांतर देशांतर कुछ नहीं अखंड ब्रह्माकार वृत्ति में बैठा तो वही मोक्ष है ब्रह्माद्वितीय श्रुतः प्रमाण चले ये जो तो अद्वितीय ब्रह्म अद्वितीय ब्रह्म बोलते रहते हैं एक एमेवाद्वितीय है सदैव सोम्य दशी एकदित क्या वास्तव में ब्रह्म अद्वितीय है द्वैतवादियों को ये बातें इतने जल्दी समझ में नहीं आई देख रहा है ये सत्य जगत को सत्य सत्य तो बुद्धि होती है उनके सत्यवादी है जगत को जगत सत्य मानते हैं द्वैतवादी लोग तो ब्रह्म अद्वितीय है इसमें क्या प्रमाण है जगत दिख रहा है जीवत्व तो वास रहा है और ईश्वरोत्व तो बुद्धि भी तीन बुद्धि है कितनी बुद्धि है जीवत् तो बुद्धि जगत बुद्धि ईश्वर बुद्धि तीन बुद्धि होती है लोगों की ये जगत है और यहां जीव है और ईश्वर तो तीन तो दिख ही रहे हैं हमारा अनुभव बोल रहा है तीन चीज है क्या क्या है जीव जगत ब्रह्म यही तो हम चलते हैं इसी को लेकर चलते हैं द्वित काल में तो कहते हैं ब्रह्म अद्वितीय कह क्या प्रमाण है आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा अद्वितीय है ब्रह्म अद्वितीय दूसरा कोई नहीं क्या है क्या प्रमाण श्रुतिया है प्रमाण ब्रह्म के अद्वितीय में श्रुति है प्रमाण है आशी एक नेह नाना सिकिंचना ऐसे श्रुतियां हैं उस श्रुति के ऊपर विश्वास करके और कुछ युक्ति लगाकर देखें युक्ति सुश्रुति में जाते हैं जब हम न जीवत तो वाजता है ना जगत वास्ता है समाधि में कोई व्यक्ति बैठा होगा न जीव भासेगा न जगत भासेगा एक ही चेतन सत्ता भाजपा तो श्रुति के आधार पर युक्ति लगाना युक्ति समाधि आदि को युक्ति देखना है और कल्पित पदार्थ जहां होते हैं अधिष्ठान के ज्ञान काल में कल्पित पदार्थ की सत्ता ही नहीं होती है बाधित हो जाते हैं तो होते ही नहीं वहां एक ही वास्ता है अधिष्ठान वास्ता है अद्वितीय वास्ता है वैसे जगत को कल्पना माना है वेदांत को तो कल्पित माना है कोई कल्पित पदार्थ अधिष्ठान के ज्ञान काल में ब्रह्म ज्ञान काल में तो खो जाएंगे अभी तो आप व्यवहार में बैठे हैं ना व्यवहार सत्ता में है पारमार्थिक सत्ता के दृष्टि से देखिए तो जगत नाम की कोई चीज मिलेगा जैसे समाधि में जगत नहीं मिलता जीव नहीं मिलता देखिए ब्रह्मा द्वितीय श्रुतया प्रमाणम अद्वितीय ब्रह्म है इसने प्रमाण क्या है वेद श्रुतीय प्रमाण है उन श्रुति वाक्यों में जो लेहनाशिक इंतजन सदैव सौम्य दिमग्र आशिक एक अव्यवाद इंत इंतिया वाक्यों के ऊपर विश्वास रख करके युक्ति लगा करके आप चलेंगे तो अद्वितीय ब्रह्म दृष्टि ही आपकी बनेगी अद्वितीय दृष्टि ये कहां है